अब अगले मंत्र में ईश्वर और सभा के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुष्य परब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की उपासना नहीं करते और उससे उपदिष्ट वेद प्रतिपादित मत से भिन्न मत नहीं मानते वे ही यहां पूज्य होते हैं फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर के अनंत वीर्य का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि वा पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति करके निरंतर सुखी रहें फिर ईश्वर का उपासक कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्या से युक्त है उसी को सभा आदि का रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावे इस सुक्त में अग्नि और सभा अध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 22वां वर्ग और 57वां सुक्त समाप्त हुआ अब 58 इस सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से जीव के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ हे मनुष्यों तुम अनादि अर्थात उत्पत्ति रहित सत्य स्वरूप ज्ञानमय आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सौ प्रकाश सबका धारक और सब विश्व के उत्पादक देश काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्त व्यापक संबंध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एकदेशस्थ और अल्पज्ञ है वही जीव है ऐसा निश्चित जानो फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जो पूर्ण ईश्वर से धारण किया हुआ आकाश आदि तत्वों में प्रयत्न करता सब बुद्धि आदि का प्रकाशक ईश्वर के न्याय नियम से अपनी किए सुभाशुभ कर्म के सुख दुख स्वरूप फल को भोगता है सो इस शरीर में स्वतंत्र करता भोगता जीव है ऐसा सब मनुष्य जाने भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पृथ्वी में प्राण के साथ चेष्टा मन के अनुकूल रथ के समान शरीर के साथ क्रीड़ा श्रेष्ठ वस्तु और सुख की इच्छा करते हैं वे ही जीव हैं ऐसा सब लोग जानें भावार्थ सब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जीव के स्वभाव का उपदेश किया है वही तुम्हारा स्वरूप है यह निश्चित जानो भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो अंतःकरण अर्थात मन चित्त और अहंकार प्राण अर्थात प्राणादि 10 वायु इंद्रिय अर्थात श्रोतादि 10 इंद्रियों का प्रेरक इनका धारक और नियंता स्वामी इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आदि गुण वाला है वह इस देह में जीव है ऐसा निश्चय जानो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्य विद्या वा लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त होते हैं वैसे ही जीव के स्वरूप को जानने वाले विद्वान लोग अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं वे ही मोक्ष पाते हैं आत् म तग्य योगी जन क्या करें। इस दिशे का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हे आत्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों तुम आत्मा और परमात्मा के उपदेशों से सब मनुष्यों को दुख से दूर करके निरंतर सुखी किया करो फिर वह सभापति कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान धर्म वा विनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालन करता है उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें इस सुक्त में अग्नि वा विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 58वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब 59वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम सत्र में अग्नि और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जैसे वृक्ष अपनी शाखा और खंभे गृह को धारण करके आनंदित करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमको धारण करके आनंद देता है फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिए सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है तथा जो सबसे उत्तम सबका आधार जगदीश्वर है उसको जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है तथा पूर्व मंत्र से देवासह इस पद की अनुवृत्ति आती है मनुष्यों को योग्य है जैसे प्राणी प्रकाशमान सूर्य की विद्यमानता में सब कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे जगदीश्वर की उपासना से सब कार्य सिद्ध होते हैं इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख और धन का नाश तथा दुख वा दरिद्रता नहीं होते अब अगले मंत्र में पुरुषोत्तम के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे भूमि वा सूर्य प्रकाश सबको धारण करके सुखी करते हैं जैसे पिता वा अध्यापक पुत्र के हित के लिए प्रवृत्त होता है जैसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्ते वर्तता है वैसे सभापति प्रजा के अर्थ वर्ते इस प्रकार सब वेद वाणियां प्रतिपादित करती हैं फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है सभा में रहने वाले मनुष्यों को अनंत सामर्थ्यवान तथा सबके अधिष्ठाता होने से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए और महाशुभ गुण युक्त होने से सभा आदि के अध्यक्ष सर्वाधिकारी बनकर युद्धों से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्संग को सदा करना चाहिए फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जिसकी महिमा को सब संसार प्रकाशित करता है वही अनंत शक्तिमान परमेश्वर सबकी उपासना के योग्य हैं अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो असंख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु विद्युत के समान ईश्वर है वही सब जगत को धारण करता है जो मनुष्य की विद्या को जानता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है इस सुक्त में वैश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 25वां वर्ग और 59वां सुक्त समाप्त हुआ अब 60वें सुक्त का आरंभ है फिर वह ईश्वर कैसा है यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे वायु अग्नि आदि वस्तु का धारण करके सब चराचर लोकों का धारण करता है वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारणा पूर्वक प्रजाओं को न्याय में रखें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि जो विद्वान धर्मात्मा और न्यायधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों जिनके शील से प्रजा संतुष्ट हो उसकी सेवा पिता के समान सब लोग करें भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो अधर्म को छुड़ाकर धर्म का ग्रहण कराते हैं उनका सब प्रकार से सम्मान किया करें भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य उत्तम यान अर्थात सवारियों में घोड़ों को जोड़कर शीघ्र देशान्तर को जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संघ से विद्या के परिवार को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में शरीर और यान आदमी संयुक्त करने योग्य अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 26वां वर्ग और 60वां सुक्त समाप्त हुआ अब 61वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में सभा आदि का अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देकर उनके लिए यथा योग्य कर द्वारा प्राप्त धनों को देकर उत्तम उत्तम अन्न आदिकों से सदा सत्कार करें और राजपुरुषों को चाहिए की प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि पहले परीक्षा किए पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक सबके उपकार करने वाले प्राचीन पुरुषों को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को स्वीकार नहीं करें और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वानों द्वारा मनुष्यों के सुख के लिए सबसे उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है वैसे इनके सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रथ के बनाने वाला दृढ़ रथ को बनाने के लिए उत्तम बंधनों सहित यंत्र कलाओं को अच्छे प्रकार रच कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुख पूर्बक आ जाकर आनंदित होता है वैसे ही मनुस्य बिद्वान का आश्रे लेकर उसके संबंध से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनंद में रहें।